आप लोग ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं ताली ताली मत दो। मैंने क्या कहा है कि आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए आप लोग ना बेच चाहिए, बेख चाहिए, बेख चाहिए। बेख सब बेच चाहिए और सबको शांत हो जाना चाहिए आप लोग सब शांत हो जाइए मुझको मैंने तो आपसे प्रार्थना की है कि शांत होने का भी आपको कहना ही नहीं चाहिए जैसे प्रार्थना प्रार्थना का आरंभ करना है उसके पहले ही सबको शांत हो जाना चाहिए अभी कैसा अच्छा लगता है देखो बस हाँ ये बेचता यहाँ जो है वो सब बेच सबको बेच चाहिए सब बेच चाहिए सब और शांति से बैठे रहिए क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि ये दो चार रोज हैं वो ऐसे हैं कि हरेक शब्द जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए तो इसलिए अगर आप शांत न रहे और सबका सब सुने नहीं तो तो ये नहीं बन सकता है तो जब लोग कहते हैं आगे वाले हैं तो उनको बेच जाना चाहिए मुझको देख तो लिया कोई आंखों से तो सुनता नहीं है आँखों से देखता है कानों से सुनता है इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए और अदब बेच कर अदब रख कर बेच जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए इसलिए मेरी ये प्रार्थना है आपको कि सब कोई आपस आपस में बात न करें लेकिन शांति से बैठे रहें जब तक मैंने बोलने का खत्म नहीं किया है वहां तक अभी रखो नम यो द य आत्मनेजस्थो दुखेश यदा संहरते स्नेज्ञाता प्रजा प्रतिष्ठिता दिन परम दृष्टान यद तो हि कौंते पुरुषस्य से मनः तस्य इंद्रिया मरंति प्रसव मन सर्वाणी संयम से संगा सामधो भी जायते क्रोधा पवतिहा सुनीर्भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यतिग देशुस्तु विषया आत्मशे आसादम गसादुखा हाथ बेसन्न चेतसौ बुद्धिपयतिषे नास्ति बुद्धियुक्त नास्ति चा युक्त भावना नचाभावे चा भाव सुखम महाबाहो इंद्रियाधीय तदस्थित प्रावांसी तस्बाहो निगृहता इंद्रियांद्रिया प्रजा प्रतिष्ठा यानी शूताति संयमी यतिता शशतो मुने समुद्रमापा काम कामी काम युवाशति स्पृहकार सामानि गैा ग्रामीण स्थित पाठ नैला पी अहिंसा सत्य संग्रह शरीर भयन सर्वध स स्वेशी स्पर्श भावनादश से Allahu Rabbihi min ash-shaitanir adiin. Bismillahi rrahma. तो हो गया देखिए अभी अभी उसको सटाना नहीं चाहिए वो नहीं दो उसको कहना है तो अभी ऐसा मत करो वॉल्टियर अभी हो गया अभी, अभी वो वो कहाँ से गिरफ्तार करेंगे अभी सुनो अभी अभी, अभी खामोश रहिए अभी आप लोग सब सब शांत हो जाइए उसमें क्या फायदा है मैंने कहा है कि मैं बंद नहीं करता हूं और प्रार्थना चलने देता हूँ क्योंकि आप तो बड़ी शराफत बता रहे हैं और कोई ऐसा कहते हैं उनको गुस्सा आ गया है तो बोलने दें उससे हमारा क्या बुरा होता है बुरा तो उनका होता है और हम अगर खामोश रहें तो आखिर में उसको खामोश लेना ही है तो इसलिए और मैं चाहता हूं कि पुलिस लोग पीछे उनको छोड़ दें उनको पुलिस चौकी में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है लेकिन जो कुछ भी ईश्वर को करना है वो करेगा और लोग दूसरे जो वहाँ से दौड़ रहे हैं वो निकम्मा दौड़ते हैं उनको शांति से प्रार्थना में हिस्सा देना चाहिए मैं कहना चाहता हूँ वो सुनना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए अभी चलिए भजन को तू गुरु बिना कौन बतावे चलता है ना मैं इसी में बोला आपको है? इसी में बोला यही कमी कितना वो तो उनको चाहिए वो सब दे दे दे दे दे दे। <laughs> खोल माल किया है क्या करे भाइयों और बहनों वो भाई जो अंग्रेजी टोपी पहनकर बोल रहे थे के दो चीज़ तो साथी मिला वो भी कैसी बात है कि एक तो कुरान का पढ़ना बंद करो वो तो कहना नहीं चाहिए उनको और किसी जिना चना ठीक तो कहते थे वो तो मैं भी मानता हूँ ठीक कहते हैं आपके साथ में मिल जाता हूँ अभी से सुनने बिना क्यों आप बोलते हैं ऐसा और ऐसा कहोगे तो फिर तो वो तो मुझको बोलना तो है आप कितना भी सीखे तो तो थोड़ी सी अदब रखनी चाहिए मैं आपको साथ देता हूँ वो भी आपने खामोश भी नहीं रखी कि तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो कहते हैं कि साहब को गिरफ्तार करो आप आपकी तो ताकत तो है मेरी भी ताकत है लेकिन कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो वो जो कहते हैं ठीक है, तो है उससे तो बेटा धनरा इतना ही नहीं वो तो क्या नहीं और वही मेरा में जो यहाँ से तब से आप लोगों को हिंदुस्तान को ये कहो कि सिखा रहा हूँ लेकिन वो तो बड़ी बात हो गई मैं शिक्षक कहाँ करूँ लेकिन इतना तो है कि बादल आदमी भी लड़ा तो सकता हूँ तो मैं आपको बंद्रह की साल से बता रहा हूँ और वहाँ जन्म भी आखिरी पास है तो, तो यही कहो कि जब मैं वहाँ गया तो तो में के में गया तब से मुझे बात बता रहा हूँ तो देखिए कितने बरस हो गए सुल्तानिस तो ये और साथ गुजरे तो चौवन बरस हो गए चौवन बरस के में वही बात बता रहा हूँ कि हमारे शत्रु को क्रोध कर लेना है शत्रु है ना कहना मैं तो उनको शत्रु मानता ही नहीं तो यही आपको कल कहा कि मैं तो तो तो उनका नुमाइंदा नहीं, क्योंकि उनके साथ मैंने कस्कर दी तो यह कहो कि मेरे साथ उन्होंने कस्कर दी है कि बात तो हो इसी तरह से नहीं लेकिन मैं तो जो अपने को मेरा शत्रु मानते हैं उनका भी नुमाइंदा क्योंकि मैं उनकी दुश्मनी नहीं करता मैं जो बात करूँ वो सही बात कहता हूं तो पीछे अंग्रेज मेरे दुश्मन बन गए थे मैं उनका दुश्मन नहीं बना इसलिए मैंने अंग्रेज़ों को भी सुनाया कि तो मैं तो आपका भी प्रतिनिधि हूं इसी तरह से मैं तो जीना साहब का भी प्रतिनिधि हूं हिंदुस्तान में जितने अपने को दुश्मन भी है माने उनका भी प्रतिनिधि हूँ एक तरह से नहीं वो कहें कि जो वो कहाँ का हमको हमारा प्रतिनिधि बना हम कहते हैं दुनिया को सुनाते हैं कि नहीं है वो सुना दिया वो बात भी सही उनकी बात सही लेकिन मेरी भी सही मेरी क्यों सही है, है। क्योंकि मैं तो उनका दोस्त बनकर उनके लिए भलाई की बात करता हूँ इसलिए मैं उनका प्रतिनिधि बन जाता हूँ सब मैंने आपको कहा कि एक तो आदमी दूसरों को कैद रखते हैं तो दुश्मनी से रखते हैं दुश्मनी से रखते हैं जिससे मारपीट का एक एक एक एक, एक सिलसिला पैदा हो जाता है या तो मोहब्बत से कैद रखते हैं जैसे आपको मैं कैद रखता हूं ऐसा कहा जाए वो तो भाषा तो थोड़ी बिगड़ गई ऐसा कह सकते हैं लेकिन आप मेरी बात तुरंत तो मान जाते हैं और अदब से बैठ लेते हैं सुनते हैं तो एक किस्म का ये शायद मैं कह सकूँगा कि आपको मैं कैद बना देता हूँ उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि जना साहेब को किसी न किसी रोज़ हम कैद कर लेंगे इस तरह से नहीं उनको पुलिस तो क्या पकड़ेंगे पकड़ें कैसे पकड़ें मुझको क्या पुलिस पकड़ कर करें खान साहब यहाँ बैठे हैं इनको कैसे पकड़ सकें लेकिन उनको कैद मोहब्बत तो कर सकती है जो केट उनको सल्तनत नहीं दे सकती और दें तो भी वो वेली सचमुच उनके नहीं बन सकते हैं लेकिन मोहबर से तो वो कैद हो जाते हैं तो जना साहेब को मोहबर से कैद कर सकते हैं मैं नहीं कहता हूं को एक दिन में कर सकते हैं फिर हो सकता है और अकेला मैं कर सकता हूं तो आज मैं उसको यहां लाऊं और आपके सामने खड़ा रखूँ देखिए मैं कैद करके जना साहेब को लाया तो वो टोपी वाले थे वो सही और दूसरे आदमी ने कहा क्या कैद करो वो सही कहता है वो सही के में से कोई रोज अगर मैं जिंदा रहा तो वो भी वो भी हादसा आपको बता दूंगा मैंने बातों बताया एक शख्स का नाम था मीरा वो कहाँ का था इनके मुलक का था वो सरहदी सूबे का था पठान था और ये भी तो बाहर से लगते हैं ना उसे भी ऊंचा था और मदन भी ऐसा टकरा था और मेरा तो वो दोस्त था और हमेशा मेरी ऑफिस में आता था मेरालम को जो मैं कहूँ वो बस एक ऐसा ही कहो ना कि खुदाई आवाज़ बन गया कि मेरा लम ऐसा करो तो ऐसा ही कर लेता लेकिन एक वक्त बिगड़ा बिगड़ा तो मेरा दुश्मन बन गया वो सारा का सारा किस्सा तो आपको नहीं समझाना चाहता हूँ तो उसने क्या किया तो इस ईश्वर यहाँ मुझको और वो भी लाठी तो कैसी थी लेकिन ईश्वर को दूसरा करना था ना तो उसकी लाठी मेरी वो यहाँ तोड़ना था उस लाठी में तो शीशा भरा था उससे एक बराबर यहाँ लगाए लेकिन यहाँ के बदले में यहाँ लगे और पीछे ये दांत थे ना तो वो तो टूट गए बिल्कुल तो नहीं गए और यहाँ से यहाँ से चिरा पका पड़ गया वो मीराम खान का नहीं था लेकिन मुझको तो टमर आ गया तो पड़ा पड़ा तो पत्थर का पेमेंट था उस पर पड़ा और पीछे एक अंग्रेज था उसने मुझको उठा दिया और पीछे दूसरा अंग्रेज था उसके घर में मुझको ले गए और आदमी जिंदा हूँ हु। लेकिन हुआ क्या कि उसको पीछे मैंने कैद कर लिया कैसे कैद किया कि मीर की आंखें खुल गई कि वो मानता था ऐसा मैं लालची आदमी नहीं उनको किसी ने सिखा दिया पठान ऐसे ही रहते हैं बोला लेते हैं बादशाह इसलिए वो बादशाह बन के क्योंकि भोले हैं उनको सब आदमी वो वो खतरा में डाल सकते हैं कैसे धोखा देकर कहो आप तो बड़े हैं वो मान लेके बड़ा हूँ और आपके पास से कुछ ले जाते हैं तो ले जाते हैं उसमें उन्होंने क्या खोया लेकिन वो जो उन्होंने धोखे में डालने की कोशिश की वो धोखे में पड़ गया ऐसा होता है लेकिन पढ़ तो जाते हैं इसलिए वो मीरा आलम खान ने बड़ा भोला था तो उसने किसी ने कहा कि अरे तो पागल है उसने कब जनरल स्मर्स के पास से पंद्रह हज़ार पाउंड लिया बात ये थी कि अब मैंने पंद्रह हजार पाउंड उसके पास ले लिया और पीछे कोम को मैंने बेच डाली वो तो बड़ा चार्ज हो गया और पठान दूसरा क्या कर सकता था और पठान भी तो उनकी भर्ती में आया था अंग्रेज़ों की लड़ाई के लिए उसमें छिपे छूटे कितने कह गए उसमें का वो पठान था मीरान खान तो पीछे उसने सोचा कि मैंने तो जो जो मेरा खैर था उसका मैंने गुनाह कर लिया तो पीछे वो ही आया और मेरे साथ जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि कोई दिन अगर खुदा को मंजूर है ईश्वर को मंजूर है तो जना साहेब यहाँ बैठेंगे और आपको कहेंगे कि मैं आपका दुश्मन नहीं था एक वक्त दुश्मन सा लगा था मैंने गलती भी की लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान लेना चाहता हूँ तो भी हिंदुओं के पास से लूँगा तो हिंदुओं को मार के और मार के लेंगे तो पीछे क्या हुआ वो कोई इस्लाम नहीं हुआ वो पाकिस्तान नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो किसी न किसी रोज़ उसको कहना है कि मैं पाकिस्तान तो लेना चाहता हूँ लेकिन पाकिस्तान जो मेरा होगा वो तो पीछे ऐसा अला दरजे का होगा कि सब उसमें चले आएंगे तो ऐसे पाकिस्तान में हम सब जाएंगे और पीछे बड़ा रोशनियाँ करेंगे मिठाइयाँ खाएंगे उसका नाम तो पाकिस्तान हो सकता है आज तो ये है नहीं लेकिन वो दिन कैसे आ सकता है वो भाई ने कहा वो जो टोपी वाले थे उन्होंने कहा इससे नहीं आ सकता है लेकिन मैं कहता हूँ उससे तो आ सकता है तो उसमें क्या क्यों को उसमें कोई यूं आप मानते हैं कि मैं गुजेल आपको बनाना चाहता हूं और या तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको झूठी-झूठी उनको खुशामद करें ये बात नहीं है खुशामद करने की बात नहीं है लेकिन बहादुर बनने की बात बात है मैंने कहा ना कि वो सीख है एक सीख को सवा लाख के बराबर है उसका मानना मैंने बता दिया दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके मानने ये हो गया कि सवा लाख आदमी अगर हासिल हो जाए तो उनके सामने एक खड़ा रहेगा और खड़ा रहकर क्या करेगा उसके पास तो वो रहता है ना क्या कृपाण कृपान खोल कर नहीं वो कृपान तो निकम्मी बात है लेकिन वो रखता है उसका मतलब ये है कि मैं कोई कृपान के मातिहट नहीं होने वाला हूँ इसलिए मैं कृपान रखता हूँ कृपान दूसरों को मारने के लिए नहीं लेकिन ये बताने के लिए कि सवा लाख आदमी जमा होंगे तो भी मैं उनका सामने खड़ा लूँगा और कहूँगा तो कि अच्छा आपको जो कुछ भी करना है वो कीजिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है लेकिन मारना है मुझको मार डालो तो आप सवाल आख में से क्या एक आदमी आकर मुझको मार सकता है लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा ये आपको आप ऐसा आप कहने वाले हैं कि वो था मैं कहता हूँ कि जो बुजदिल उनको कहेगा वो बुजदिल है तो मैं तो आप लोगों को वो बहा सिखाता हूँ ऐसा नहीं कि वो कहते हैं वो वो निकम बा वो भी करो क्योंकि वो मार डालेगा इसलिए मैंने आपको कहा कि सारा हिंदुस्तान जल जाए तो भी हम पाकिस्तान नहीं होने देंगे उसमें हम कभी शरीक होने वाले नहीं हैं हाँ शरीक होंगे उससे नहीं हम उसमें मदद देंगे कब कि जब हमको समझा सकें तलवार के जरिए से नहीं लेकिन अक्ल के जरिए सेम से हमारा शे, दिलों पर चोट लगाकर कि ये तो खूबसूरत बात करता है उसमें इतनी झंझट क्या थी सीधी सीधी बात थी वो हम क्यों बेकल थे आज तक कि नहीं समझे वो तो कब हो सकता है कि जब वो पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहे हैं तभी भी उनको बताता बताना है कि आप किसी मुसलमान से न डरे मुसलमान वो नहीं है कि जो दूसरों को डराता है डराता है तो कैसे क्योंकि वो खुला परस थे इससे लोग उससे आप लोग ऐसा कहें ना वो तो बेवकूफ़ होंगे वो कहें कि मुझसे आप डरते हैं मुझसे क्या डरते हैं लेकिन वो कहें तो हो, हमने तो लिखा गांधी के सामने 2000 3000 या कितने है, मैं तो जानता नहीं हूँ ओ उन्होंने कहा वो तो बूढ़ा आदमी उसमें कुछ ताकत नहीं थी एक आदमी उस पर निकले कि यहाँ बस लगा दे तो वो, वो वो बढ़ जाएगा गिर जाएगा लेकिन उसकी बात वो सुनते थे और शांति से सुनते रहते वो क्या चीज थी वो डर था क्या अगर डर था तो मोहब्बत का डर है तो मोहब्बत का डर ले सकते हैं लेकिन मुसलमानों को लावे मुसलमानों के मार्फत से हमारा खून करे हमारे घरों को जला दे वो तो बात नहीं हो सकती है तो उन्होंने तो इकरार कर लिया ईसाई को कहो कि खुदा खुदा को हजर नजर जानकर दूसरा क्या हो सकता है कि जब ऐलान कर लेता है और अपने दशखत दे देता है और भाई शाही के सामने मेरे दशकत भी उनके पास है तो इसका सबब तो माना यही हुआ कि खुदा को हंस जान के उन्होंने दशकत दिया कि हम जो जो ये पॉलिटिकल मामला है पॉलिटिकल हकूक़ है उनके लिए वो तशद्द नहीं करेंगे तशद्द से नहीं ले सकते हैं लेकिन तो उसका मतलब ये हुआ कि दुलों दिलों को, को को बहला कर को समझा कर को समझा कर हम देने वाले हैं वो एक आम उन्होंने कह दिया है तो हम तो उसी पर चले इसलिए मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं मजबूर करके लेकिन हमको हमको बताकर समझाकर कर सब कुछ ले सकते हैं इसलिए आप भी वही कोशिश करें जिना साहेब को कैद करने की जैसे मैं कैस कर कैद करता हूँ वो भाइयों ने कहा इस तरह से करने की बात नहीं है वो तो एक मैंने आपको बात कह ली आज जो कहना चाहता हूँ तो दूसरी बात है थोड़ी सी ही आज तो कह कहूँगा नहीं तो मेरा वक़्त चला जाएगा कि मैंने कल आपको कहा ना कि हिंदुस्तान में हम बिरला राज नहीं चाहते हैं तो बिरला तो मेरे दोस्त हैं वो तो कहते हैं कि वो वो मेरे मेरे पुत्र वें क्योंकि छोटे हैं मेरे से लूटो तो बड़े हैं Uh, उम्र में भी लेकिन मेरे नज़दीक तो बहुत छोटे हैं तो वो तो यूं कहते हैं करोड़पति तो है उसमें शक नहीं है लेकिन मैं बिरला राज नहीं चाहता और आपके लिए भी बिरला राज नहीं है ना नवाब भोपाल का राज चाहिए हमको हमको क्यों चाहिए नवाब भोपाल भी कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं मैं उनका दोस्त हूँ वो तो राजा है मैं तो रैयत हूँ रंक हूँ वो उनका दोस्त कैसे बन सकता है लेकिन वो कहते हैं कि तू मेरा दोस्त है तो वो भी मेरे दोस्त तो मैं कहता हूँ दोस्त तो सही तो तो मेरे घर के दोस्त रहे लेकिन वो उनके हाथ में हिंदुस्तान का राज नहीं आ सकता है तब किसके हाथ में आप लोगों के हाथ में और आप लोगों के हाथ में भी नहीं लेकिन जो मिशिन सात करोड़ देहात में पड़े हैं हिंदू कहो मुसलमान कहो कोई भी उन मिस्किनों का राज होने वाला है उसका नाम पंचायत राज है वो राज के लिए हम सब सब काम कर रहे हैं और सब जहमट उठा रहे हैं और और भी उठाएंगे ये तो बात मैंने आप लोगों को कह दी, तो मैं ये कहना चाहता था कि वो दूसरी बातें तो मैंने कह दी, लेकिन अगर हम उनका नहीं चाहते हैं राज तो पीछे कैसे तो क्या हम सल्तनत को कहें कि आप राजा लोग हैं उनको काट ला वो बात नहीं है मेरे पास लेकिन वो तो एक आदमी है घनश्याम दास कौन है एक आदमी है उनके पास मजदूर लोग पड़े हैं उनको पैसे देते हैं पैसे आज छोड़ दें मजदूर लोग बिगड़ जाएं तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे कि हमें चलाम आपका पैसा हमें नहीं चाहिए हम चले जाते हैं तो उनके करोड़ रुपये उनकी जेब में रह जाए पैसे उनके पास तो ज़मीन पड़ी है तो ज़मीन भी वो थोड़ा ज़मीन में से पाक लगाते हैं तो वो तो दूसरे आदमी और जमीन को में कुछ बोते हैं उसमें से निकालते हैं तब तो उनका काम चलता है तो करोड़पति के करोड़ रुपए तो निकम्मे हैं जब आम लोग जागृत हो जाते हैं तो आम का राज बन जाता है अब लीजिए नवाब साहेब को तो नवाब साहेब के माते हथ जब रहते हैं तब तो वो नवाब बन सकते हैं वो बिगड़ें तो नवाब साहेब क्या करेंगे नवाब साहेब उसी में कैद हो जाएंगे उसके पास रेशाला है उनके पास और बर्छी है तो पड़ी है राइफल है वो सब हैं वो कितने आदमी को मार डालेंगे और मार डालेंगे पीछे नवाब साहब किस पर राज चलाएंगे? वो क्या उनके घोड़े सवार है उनके पास तो घोड़े सवार उनको मार डालेंगे इस तरह से कोई चला नहीं सकते राज। राज चलाना वो दूसरी बात है कि जब तक लोग या तो बिल्कुल अनजान रहें या तो तो लोग समझ कर कहें कि ये साहेब तो भले हैं वो वो जितनी अपनी बुद्धि है अपने पास जायदाद है वो सब हमारे लिए खर्च करते हैं तब तो पिछले ट्रस्टी बन जाते हैं ट्रस्टी बनकर रहें दूसरी तो तरह से नहीं रह सकते हैं और दूसरा बात ये है कि वो तो एक है लेकिन उनके वहाँ जो रियासत है वो कौन है? वो तो करीब करीब सबके सब, सब हिंदू पड़े हैं तो ये कहो कि नहीं वो क्योंकि मुसलमान है इसलिए वो मुसलमानी राज्य है ऐसा कहा जा सकता है क्या कश्मीर के महाराजा वो तो बहुत बड़े हैं और महाराजा देराज कहलाते हैं सब हैं उनके पास राजपूत फोर्स भी पड़ी है लेकिन कश्मीरी कौन है कश्मीर में कितने मुसलमान हैं तो मैं तो आपको कहता हूं कि कश्मीर है वो तो मुसलमानों का राज्य है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग वो मुसलमान पड़े हैं काश्मीरी पंडित तो हैं मुट्ठी भर पंडित पढ़े हैं मुट्ठी भर पंडित कोई काश्मीर का राज चला सकते हैं न महाराजा साहब चला सकते हैं अब लीजिए वो हैदराबाद वो तो बहुत बड़ी रियासत बन गई और हमको लोग सुनाते हैं कि हाँ देखो तो सही चले जाएं तो पीछे हैदराबाद है वो तो हिंदुस्तान को पीछे सर कर क्या सर वहाँ हैदराबाद में हैं कौन हैदराबाद में जो लोग पढ़े हैं वो तो हिंदू पढ़े हैं है, पड़े हैं मुसलमान पढ़े हैं मुसलमान कुछ आ गए वो भी हैं। थोड़े हैं बेशक। लेकिन सचमुच जो वहाँ रैयत पड़ी है वो तो हिंदू पढ़े हैं तो ये खूबी की बात पड़ी है कि जिस जगह पे जब हमको स्वराज मिल जाता है उसके मानी क्या है और अगर अंग्रेज़ सच्चे हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों ने जो कर लिया है वो सच्चाई से किया है ऐसा मेरे पर असर हुआ है अगर वो सच्चाई से किया है उसमें कोई फरेब नहीं है तो पीछे उनका थोड़ा थोड़ा हाथ वहाँ वहाँ हैदराबाद में रखे भोपाल में रखे कश्मीर में रखे त्रावणकोड़ में रखे इधर उधर जो बड़ी रियासतें बड़ौदा में कहो राजकोट में कहो तो वो तो दगा दगाबाज होने वाले हैं अगर वो दगाबाज नहीं होते तो पीछे पैर छोड़ दी छोड़ दी उसका मानी किया कि तो पीछे राजा राजा मिट गए राजा वो रैयत बन गए लेकिन उनके पास अकल है होशियारी है और वो कहते हैं कि हम तो आपके खादिम हैं जैसा मैंने सुना तो सही करते हैं ऐसा कि नहीं कि तो वो पुराने बिकानारहाराज महरा, महाराज ना मालवी जी महाराज जब जिंदा थे और जब मैं तो नया सया था तो वहाँ वहाँ मुंबई में तो वो और पीछे ग्वालियर उन्होंने कहा कि हम तो हम तो रैयत जैसे हैं और वो मालवी महाराज बैठे थे और मालवी महाराज के पास मैं तो बहुत छोटा था तो हम उसको भी कुर्सी में बिछा दिया और वो दो महाराजा वो हमारे पैरों के पास बैठ गए बैठ गए तो कहो कि वो तो हमको एक फुसलाने के लिए हो सकता है लेकिन उन्होंने देख लिया कि हम यहाँ राजा नहीं रह सकते और उनको रैयत के मान नहीं रख सकते इसलिए हमको बताना है कि हम तो रईट के नौकर हैं रईट के राजा नहीं हैं लेकिन उस वक़्त तो सल्तनत अंग्रेज़ों की बड़ी जोरों से चलती थी आज तो वो सल्तनत यहाँ अपने आप निकल जाती है इसलिए मैं नहीं कि सल्तनत डूब जाती है लेकिन यहाँ से सल्तनत हट जाती है अपने कामों के लिए अपने कारण से या तो हमारी ताकत से जो कुछ भी हो तो वो सल्तनत जब हट जाती है और उसमें कोई कोई दगा नहीं है तब तो होता है क्या वो जितने राजा है वो रैयतों के सेवक बनते हैं तब तो रह सकते हैं लेकिन वो कहें कि नहीं हम तो कंस्टिट्यूशन असम्बली में नहीं आएंगे अथवा तो ये कहें कि जितने मुसलमान राजा हैं वो मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे जितने हिंदू राजा हैं वो वो वो वो हिंदू के साथ रहेंगे हिंदू तो कोई है नहीं सचमुट तो कांग्रेस है कांग्रेस में ज़्यादा तादाद में हिंदू है इतना ही है लेकिन कांग्रेस तो सबकी है तो कांग्रेस में रहेंगे ऐसा कहो या तो मुसलमानों के साथ रहेंगे ऐसा अगर राजालोक करें तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में राजालोक है क्या और किस तरह से राजा लोगों में भी यही प्रवे पैदा हो गया कि मैं मुसलमान हूँ तो हिंदुओं को मार डालूँ उसका मतलब ये हो गया ना कि वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया तब क्यों आज तक उसने हिंदू हिंदू का राजा बनकर बैठा तो उसका दुश्मन बनकर बैठा हैदराबाद के निजाम साहब है वो तो हिंदुओं का दुश्मन बन बनकर वहाँ बैठे हैं क्या ये तो एक खतरनाक बात हो गई मैं कहता हूँ कि वो खुदा तो कभी इंसान तो भूल जाए माफ़ कर सकता है लेकिन खुदा कभी माफ़ नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो बड़ा दगा बन गया कि मुसलमान राजा है वो पैसे मुस्लिम के बन गए और जो जो हिंदू राजा है वो कांग्रेस के बन गए तो इसलिए कांग्रेस को तो हिंदू को हिंदुओं को बना दी गई इसलिए मैं आपको कहना चाहता था कि हम माउंट साहब के और न देखें वो देखने से उनका भी हम बिगाड़ते हैं और वो करना नहीं चाहते हैं वो उनके पास से करो, करवा लें उनके पास से क्या करवाना था उनको तो हमारी शांति देनी चाहिए उनको कहें कि आए हैं आप देखें और आप आराम से यहाँ से जाएंगे जब यहाँ सब अच्छी तरह से हो गया है आपको जो तो इंतज़ाम करना था वो भी हो गया पीछे चले जाएं इस तरह से उनको अगर हम राहत देना चाहते हैं तो भी हम अपने ओर देखें ये नहीं कि वो वो सोमवार के रोज़ कुछ न कुछ हो जाएगा या तो मंगल या तो बुधवार के रोज़ अरे कुछ न कुछ कुछ होने वाला नहीं है अगर हमारे में कुछ है ही तो ये तो मैंने आप लोगों को राजा के बारे में कह दिया अभी एक बात मैं रंग के बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ वो बड़ी रोचक बात है आप ध्यान से सुने मेरे पास आश्रम में तो सब किस्म के लोग रहते हैं ना वहाँ तो भंगी रहते हैं और ब्राह्मण भी रहते हैं मुसलमान भी रहते हैं पारसी भी रहते हैं हमेशा होते हैं ऐसा नहीं उनको सबको हक़ है तो मेरे पास एक हरिजन बालक था उसका नाम चक्रजा वो ऐसा अच्छा था कि उसका मैं आपको बराबर बयान नहीं दे सकता और वो ऐसा ही कहो के नई तालीम में से वो वो वो फूला फला तो वो चकले या तो बेचारा एक हरिजन और आंध्र देश का तो तेलुगु भाषा बोलता था लेकिन उसने हिंदुस्तानी अच्छी तरह से सीख लिया उर्दू में भी लिखने का उसने शुरू कर दिया और जितनी चीज़ें उनको मैं बता सकता था या तो आश्रम बता सकता था वो सब करने की उसने कोशिश की और बड़ा शरीफ लड़का था क्यों कहो कि वो मेरा ही लड़का था वो तो मर गया है और मर गया ही वो भी कैसे वो लड़का ऐसा बहादुर था कि उसको परवाह नहीं थी कि, कि किसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो क्या वो तो ये समझता था कि नैसर्गिक उपचार से वो अच्छा बन सके तो अच्छा है तो आंध्र देश में एक नैसर्गिक उपचार करने वाला था तो वहाँ चला गया उनका दिल ऐसा था कि मैं जितना सीखा हूँ और काफ़ी सीख लिया था वो रसोई कर सकता था सीने का कर सकता था खादी वो सूट काट सकता था बुन सकता था कौन सी चीज़ उसमें नहीं थी और ऐसा शरीफ था झूठ नहीं बोलता परेब नहीं करना और ऐसा भी नहीं कि कोई हरिजंड तो अभी ऐसे हो जाते हैं न बिगड़ जाते हैं हाँ तुमने तो बड़ा गुनाह किया है अभी हमको ऐसा चाहिए वो चाहिए वो नहीं उसको हक कुछ चाहिए उसको तो अपना धर्म का पालन करना है और धर्म का पालन करने में से जितने हक होते हैं इतने हक को भी रखना इतने में उनके उनके दिमाग में कुछ हो गया होता है कि क्या बिगड़ गया था वो तो पता ही नहीं तो बेचारा को चक्कर आ जाता था उस पर से चक्कर या नाम नहीं था लेकिन चक्कर उसको आता था तो वो गिर जाता था तो पीछे वो बान्ढा देश में जाता था इस जगह पर और वहाँ जाकर कुछ अच्छा रहता था पीछे आश्रम में आता था आश्रम को तो उस लोगों कभी बोला ही नहीं तो इस तरह से था अभी भी वहीं गया था वो कि की उपचार का अच्छी तरह से समझ लें तो कैसे आश्रम में की उपचार के माध्यम से सबको अच्छा करें लेकिन भगवान ने दूसरा थाना था तो वो लड़का बीमार होकर आया तो पीछे उसने नहीं कहा कि मुझको डॉक्टर के वहाँ दे जाओ लेकिन सीधा लड़का था पीछे वहाँ इस्स्पिटाल चलती है तो इस्पिटाल चलाती तो ये सुशीला बेन चलाती है लेकिन वो चलाती है तो वो तो यहाँ वहाँ तो नहीं बैठी और वहाँ सारा दिन भर थोड़ी बैठ सकती है तो वहाँ एक हरिजन है उसका नाम प्रभाकर है वो सब चलाता है लेकिन वो तो ऋषि जैसा है इसी और और उसको दूसरा चाहिए ही नहीं आप मुझको पूछें कि कुछ उसको ये उसको दरमाया देते हैं कोई दरमाया देता ही नहीं है देता ही नहीं है लेने देने की तो बात है उनके पास से सेवा देना वही मेरा तो काम रहा तो इस तरह से वो करता है तो उन्होंने और आश्रम में सबके उन्होंने सोचा कि अभी चक्रे अच्छा नहीं होता है उसकी आंख बिगड़ रही थी और करीब करीब चली गई थी तो उसको मुंबई में भेज दिया तो मुंबई में भी पीछे आश्रम की एक लड़की है वो भी यहीं कहीं पड़ी है तो तो वो लड़की डाक्टर ही सीख रही है तो बड़ी हो गई है लेकिन भगवाना ऐसा कि मैं सेवा करना चाहती हूँ तो वो डॉक्टर डॉक्टरी तो वो जब होगी तब अभी तो एक बरस बाकी है बड़ी मेहनत करती है लेकिन जितने आदमी जाते हैं ऐसे उनकी सेवा तो वो कर ही देखी है तो उसको दिखा कि लीलावती बहन तुम्हारे चक्रया को देख लेना है तो चक्रया रहा वहाँ वो उसकी सेविका बन गई उसकी डॉक्टर नहीं बनी वो तो अभी डॉक्टर जो सीख रहे हैं तो वहाँ अच्छे डॉक्टर थे उनके मार्फ से उनको शस्त्र क्रिया करना ऐसा तय हुआ तार लिया चकर या पूछता है कि बापू क्या कहता है वो करो तो मैंने टार दिया कि डॉक्टर कहते हैं ऐसा करो उसको भले ऑपरेशन बहुत कठिन था कठिन तो ऐसा कि कोई बचते हैं बाकी मर जाते हैं चक्रया मर गए तो मैंने आपको सुनाया वो मर गया इसलिए तो आपको सुनाना पड़ता है और राजा के सामने और राजा के साथ मैंने चक्रया को रख लिया क्यों जानबूझ मैंने रखा है कि अगर हम माइयों को बच्चों को पैदा करना है तो चक्रया के जैसे पैदा करे वो वो एक तुलसीदास का है वो तो मैं तो अभी भूल गया हूँ तुलसीदास का है क्या कर तो वो मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ लेकिन ऐसा तो है कि अरे जननी उसको अगर पैदा करना है तो लाटा को पैदा कर या तो सूरवीर को पैदा कर तो चक्र या तो मेरे नज़दीक लाटा भी था और सूरवीर भी था सूरवीर था क्यों कि किसी को मारता नहीं था लेकिन मरते दम तक उस लड़का ने मुझको खत लिखा है वो तो समझने के लायक खत है और वो बेचारा अंधा सा था तो एक एक अक्षर उसने निकाला है ना तो तो देखने के लायक है ऐसा उसका खत है और उस खत में तो वो सब लिखता है आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ अगर जो है तो हिंदुस्तानी में लेकिन इसमें इतना है कि ऑपरेशन तो मैं कराना नहीं चाहता हूँ वहाँ पड़ा है तो भी लेकिन मैं तो वह की उपचार करूं अगर मुझको हुक्म मिल जाए तो उसमें मैं मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं है उसको लेकिन अगर हुक्म होगा कि करना है तो ऑपरेशन करवा दूंगा उससे मर जाऊंगा तो उसमें क्या परवाह है ईश्वर का नाम देते लेते मैं मर जाऊंगा तो वो लड़का ईश्वर का नाम देते लेते मर गया तो वो लड़का तो एक तो बहादुर था सच्ची तरह से का बहादुर था और, और उसके साथ लाता था कि जितना उसके पास था वो सब जैसा हम मंत्र पढ़ते हैं ना ईशा वास्यम इलम सर्वम उसी मा, उसी के मुताबिक वो उसमें तो यही है ना मंत्र में कि जो कुछ भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है लेकिन मेरा है ईश्वर का है और दूसरा का है उसका उस पर तो उसको नजर भी नहीं डालता है वो चक्रया ने किया है और चूंकि हरिजन होते हुए तो भंगीसा बना ऐसा होते हुए वो सच्चा भक्त था उस भक्त का नाम लेकर पर आपको समझना चाहिए कि हम तो हरिजनों की छुआछूट क्या रखते हैं और किसी से छुआछूट क्या रखें और ऐसा हरिजन लड़का उसमें इतना ज्ञान था कि उसके दिल में ये नहीं था कि अच्छा वो एक मुसलमान है दूसरा हिंदू है तीसरा क्या है कुछ है उसके सामने सब इंसान थे और सब इंसान का वो सेवक रहा और इतना बहादुर लड़का था कि मैं तो रो नहीं सकता हूँ रोना शुरू कर लूँ तो किसके लिए रोँ और किसके लिए खुश रहूँ किसके लिए खुश रहूँ लेकिन मैं ये तो समझता हूँ कि मैंने एक बड़ा बात दो और बड़ा डाँटा ऐसा लड़का को खो डाला। वो खोने के तो अभी तो दो दिन हुए हैं वो लड़की तो पीछे वहाँ रह नहीं सकी उसके बाद तो उसने टार दिया कि मैं तो अभी चार पाँच दिन तुम्हारे साथ रह तो जाऊँ तो भूल जाऊँगी क्योंकि वो लड़की तो वो तो हरिजन वाला नहीं है वो तो दूसरा ही है उसका पैसा तो दूसरा ही है इतना ही मैं आपको सुनाना चाहता था तो उसका नतीजा यह है कि एक तरफ से भोपाल के नवाब साहिब की बात आपको सुना दी और एक तरफ से चक्रया की सुना दी मैंने बताया कि भोपाल उसके नवाब साहेब भी रह सकते हैं हिंदुस्तान में और चक्रया जैसे होकर करोड़ों आदमी रहें तो हम सब सुख से रहने वाले हैं दूसरा कुछ है